अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार प्रारंभ हुआ है इस खंड के संबंध भाष्य की चर्चा हो चुकी है प्रथम मंत्र का मूल का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करना है इस मंत्र का प्रथम उच्चारण कर ले हम लोग तो द्वा, सु, द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया सामनम वृक्षम परिस तयोरण्य पिप्पलम स्वादत्ती अनश्नो अभी चाकसी द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ये चारो पद प्रथमा द्विवचनात है प्रथमा विभक्ति के द्विवचन है द्वा सुपर्णा सयुजा और सखाया यद्यपि होना चाहिए दो द्वा का सुपर्णा का सुपर्ण सयुजा असयुजा का सयुजो और सखायऊ ऐसा रूप बनता है लेकिन यहाँ औ के स्थान पर आ का प्रयोग हुआ है वो छांदस प्रयोग है औ को आदेश हो जाता है वेद में लोक में द्वो सुपर्णो सईजो सखायो ऐसा प्रयोग रहेगा पाणनीय व्याकरण शास्त्र के अनुसार और वेद में द्वा, द्वा सुपर्ण ये सब चलता है औ को आदेश होकर के बनता है तो ये जो सुपरनोव है इसके भाष्कर भगवान दो अर्थ करेंगे सु का अर्थ है शोभन पर्ण का अर्थ है पतन और पतन का अर्थ है गमन प्राप् प्राप्ति तो शोभन है पतन जिनका उन्हें कहा जाएगा सुपर्ण यानी सुपतनऊ तो शु का अर्थ है शोभन और शोभन यानी सुंदर और पतन का अर्थ है नियम्य नियामक भाव प्राप्ति तो नियम्य नियामक नियम्य नियामक भाव की प्राप्ति शोभन है जिन दोनों में उन दोनों को कहा जाता है सुपर्णव सुपर्ण शब्द का अर्थ है वे दो जिनको नियम्य नियामक भाव सुंदरता से प्राप्त है सुंदर नियम नियामक भाव जिन में हैं उन्हें कहा जाता है सुपर्ण तो किस में सुंदर नियम में नियामक भाव है जीव ईश्वर में इसलिए सुपर्णों का अर्थ निकलेगा जीवे स्वरऊ जीव में नियम्यत्व है क्यों निकृष्ट उपाधि वाला होने से और उत्कृष्ट उपाधि वाला चैतन्य ईश्वर होने से उनमें नियामकत्व है तो निकृष्ट उपाधि वाले जीव का नियमित्व प्राप्त करना नियमित्व को प्राप्त होना और उत्कृष्ट उपाधि ईश्वर का आ, नियामकत्व को प्राप्त होना उचित ही है शोभनीय है सुंदर ही है तो सुपर्णो ये बताता है सुंदर नियम में नियामक भाव जिन दोनों में है वे दो जीव ईश्वर एक तो सुपर्ण शब्द का ये अर्थ बताएंगे और पर्ण शब्द का अर्थ पंख भी होता है तो सु यानी सुंदर शोभन है पर्ण यानी पंख जिन दोनों के उन दोनों को कहा जाएगा सुपर्ण तो पंख होते हैं पक्षियों के इसलिए सुपर्ण शब्द का अर्थ पक्षी भी होता है और द्विवचन होने से दो पक्षी तो जीव ईश्वर ये दोनों सुपर्ण है का मतलब पक्षी के तरह पक्षी है मुख्य पक्षी तो उनमें नहीं है पक्षी शब्द का वाच्यार्थत्व नहीं है मुख्यार्थत्व नहीं है गौणार्थत्व है सुपर्ण शब्द गौण रूप से जीव और ईश्वर को पक्षी के तरह पक्षी बता रहा है तो उसके लिए फिर सुपर्ण शब्द का जो मुख्यार्थ होगा उसकी कोई ना कोई समानता जिसे गौण रूप से पक्षी कहा जा रहा है उसमें होनी चाहिए मुख्य पक्षी की समानता जिसे गौण रूप से पक्षी कहा जा रहा है उसमें होनी चाहिए तब गौण प्रयोग होगा पक्षी के वाचक सुपर्ण शब्द का जीव ईश्वर में तो वह तुल्यता प्रसिद्ध पक्षी की जीव ईश्वर में क्या होगी तो बताई जाएगी आगे कि प्रसिद्ध जो पक्षी हैं वृक्षाश्रित होते हैं उनका आश्रय वृक्ष होता है जब तक उनको विश्राम करना है तब तक वृक्ष वृक्षाश्रित रहते हैं फिर उड़ जाते हैं फिर वृक्ष में आकर के बैठ जाता है विश्रांति के लिए ऐसे ही ये शरीर को वृक्ष के तरह वृक्ष श्रुति बता रही है और शरीर रूपी वृक्षाश्रित बता रही हैं जीवेश्वर को जीव ईश्वर ये दो शरीर रूपी वृक्ष के आश्रित हैं शरीरूपी वृक्ष उनका आश्रय है ऐसा सुना जा रहा है श्रुति में तो वृक्षाश्रयत्व ये प्रसिद्ध पक्षी में गुण है धर्म है और वह धर्म जीव ईश्वर में भी श्रुति में सुना जा रहा है इसलिए प्रसिद्ध पक्षी का वृक्षा आश्रयत्व रूप साम्य समानता जीव ईश्वर में देख करके शरीर रूप वृक्षाश्रयत्व ये समानता देख करके श्रुति ने जीव ईश्वर को गौण रूप से पक्षी के तरह पक्षी कहा है सुपर्णो शब्द का अर्थ जब पक्षी करेंगे तो जीव ईश्वर ही अर्थ है लेकिन वे पक्षी के तरह पक्षी है क्यों तो शरीर के न प्रसिद्ध पक्षी का साम्य वृक्षाश्रयत्व धर्म जीव ईश्वर में देखा जा रहा है इसलिए जीव ईश्वर भी पक्षी के तरह पक्षी है और व्यवहार अवस्था में यह एक नहीं है जीव और ईश्वर इन दोनों की उपाधियाँ अलग अलग होने से उपहित चैतन्य एक होने पर भी उपाधि से विविध चैतन्य एक होने पर भी जब तक उपाधि हैं तब तक उपहित चैतन्य में भेद है औपाधिक भेद है, ऐसे कितने हैं वे तो द्वो यह संख्यावाचक विशेषण बता रहा है कि जीव और ईश्वर ये दोनों यानी ये दो हैं और ये सयुजो है सयुजो कहते हैं हमेशा साथ में रहने वाले उनको सयुजो कहते हैं कभी अलग अलग नहीं होता है हमेशा साथ रहता है ये जीव रूपी पक्षी अपने कर्मों से इंद्र बने इंद्र नामक शरीर में प्रविष्ट हो जाए तो भी ईश्वर उसके साथ ही वहाँ रहता है अपने कर्म से जीव यदि कभी पतित हो जाए और मनुष्य यौनि की अपेक्षा निकृष्ट यौनि में चला जाए कीट पतंग आदि में तो वहाँ भी ईश्वर साथ देता है जीव के साथ में हमेशा रहता है कभी साथ नहीं छोड़ता इसलिए उसे कहा जाता है संयुक्त जीव का संयुक्त यानी जीव के हमेशा साथ में रहने वाला जीव से जुड़ कर के रहने वाला दो होने पर भी कभी दोनों अलग अलग नहीं रहते हैं एक साथ रहते हैं हमेशा एक दूसरे से संस्लिष्ट हैं उन्हें कहा जाता है संयुक्त संयुक्त हैं हाँ तब उनका नाम न जीव है न ईश्वर है ब्रह्मा जब तक जीव ईश्वर है तब तक उनमें औपाधिक भेद है। दोनों में से एक नियम में हैं एक नियामक है लेकिन हमेशा साथ में रहते हैं कभी भी साथ नहीं छोड़ते उपाधि भिन्न भिन्न होने पर भी साथ में रहते हैं तो दो सुपर्ण सयूजो चौथा है सखायऊ पद सखाया है वो सखायो लोक में होगा तो ये जो सखायो है स्त्रीलिंग नहीं पुलिंग सखी शब्द का सखायो बनता है मूल शब्द हैं सखी सखा सखायो यो सखाया ऐसा रूप चलता है सखा शब्द सखी शब्द का तो सखायो इसका अर्थ है स यानी समान एक आख्यान है जिनका उन्हें कहा जाता है सखायो आख्यान कहते हैं नाम को अभिधान को तो हैं दो लेकिन एक ही अभिधान जिन दोनों का है उन्हें कहा जाएगा सखायो एक नाम वाले दो क्या नाम है दोनों का एक जो जीव और ईश्वर दोनों का हो चैतन्य जीव में जीव को भी चेतन कहा जाता है और ईश्वर को भी चेतन कहा जाता है तो चेतन चित, ये दोनों का एक नाम है जीव भी जड़ नहीं है चेतन है और ईश्वर भी चेतन है तो चेतन रूप एक ही अभिधान है आख्यान है जिनका उन्हें कहा जाता है सखायो और सखा का भाष्कर भगवान और भी प्रवृत्ति निमित्त बताते हुए कहेंगे स यानी समान यानी एक है अभिव्यक्ति का कारण जिनके अभिव्यक्ति स्थान तथा अभिव्यक्ति का निमित्त जिनके समान है उन्हें कहा जाता है सखायो समानम यानी एकम अभिव्यक्ति स्थानम तथा अभिव्यक्ति कारणम यो तो सखायो तो एक ही है अभिव्यक्ति का स्थान जिन दोनों के उन दोनों को कहा जाएगा सखायो तो जीव और ईश्वर दोनों का भी अभिव्यक्ति स्थान एक ही है कार्यकरण संघात जीव की अभिव्यक्ति भी कार्यक्रम संघात में है और ईश्वर की अभिव्यक्ति भी कार्यक्रम संघात में है नियामकत्व अनुरूपण अंतर्यामी के रूप में ईश्वर कार्यक्रम संघात में है और नियम्य के रूप से जीव भी कार्यक्रम संघात में ही है तो एक ही कार्यक्रम संघात यानी शरीर तथा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर है अभिव्यक्ति का स्थान दोनों के नियामकत्व ईश्वर में अंतर्यामित्व रूपेण है और वो ईश्वर सर्वभूता नाम रुद्धेश अर्जुन ष्टती के अनुसार हृदयस्थ होकर के अंतर्यामित्व है उनमें और नियम्यत्व जीव में है ईश्वर से नियमित होकर के जीव जो करता है प्रेर कार्य वह बिना कार्यक्रम संघातरूप उपाधि के नहीं कर सकता इसलिए कार्यक्रम संघातरूप उपाधि में ही प्रेरिय है वही उसका उपलब्धि स्थान है और प्रेरक का भी उपलब्धि स्थान वही है तो इसलिए उन्हें सखा कहा जाता है सखा एक दूसरे के सखा है तो हृद आकाश कार्यक्रम संघात से बाहर है क्या तो जैसे स्वाध्याय कहाँ हो रहा कहते साधना सदन में तो साधना सदन वो भी है लेकिन वहाँ नहीं इस भवन में इस भवन में भी ऊपर उधर इधर नहीं यहाँ तो ऐसे हृद आकाश कार्यक्रम संघात कहने से आ जाएगा कार्यक्रम संघात में कहाँ ऐसे साधनासन में कहाँ पर कोई नीचे चला जाए, तो नीचे वाले कहेंगे ऊपर जाओ ऊपर में कहेंगे कि यहाँ तो ऐसे कार्यक्रम संघात में हृदय आकाशण उपलब्ध स्थान है वही उनकी अभिव्यक्ति हैं और अभिव्यक्ति का निमित्त यानि अनुभव का निमित्त साक्षात्कार का निमित्त भी दोनों के एक हैं यथार्थ स्वरूप दोनों का जानना होगा किसी प्रमाण से तो जीव का भी यथार्थ स्वरूप बताने वाला और ईश्वर का भी जीव यानि तम पदार्थ और ईश्वर यानी तत्पदार्थ तो तत्पदार्थ के तथा तम पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जनाने वाले हैं उपनिषद के वाक्य उपनिषद इसलिए उपनिषद को कहा जाएगा एक ही प्रमाण निमित्त दोनों के अभिव्यक्ति का दोनों के ज्ञान का उपलब्धि का साक्षात्कार का कारण एक है तत्पदार्थ के भी वास्तविक स्वरूप को तुम पदार्थ के भी वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं बताते एक वेदांत प्रमाण ही बताता है इसलिए वेदांत को कहा जाए वेदांत रूपी एक ही प्रमाण दोनों के भी साक्षात्कार का कारण होने से यथार्थ स्वरूप ज्ञान का कारण होने से इन दोनों को सखायो कहा जाता है स यानी समानम यानी एकम साक्षात्कार कारणम यो तव सखाय तो ऐसे तो जो ये दो हैं जीव, ईश्वर, सुपर्ण पक्षी कहाँ हैं तो कहते है? समानम वृक्षम स्वजाते समानम यानि एकम और वृक्षम यानि पेड़ तो जीव ईश्वर रूपी पक्षी का आश्रय रूप पेड़ है ये शरीर शरीर को भी कौन रूप से वृक्ष कहा जाता है पेड़ कहा जाता है क्यों तो वृक्ष के तरह शरीर में भी विशेषता है रस्तु छेदने धातु से वृक्ष शब्द बनता है छेदन अरह जो होता है उसे वृक्ष कहते हैं काटने योग्य जिसे काटा जाए वह वृक्ष तो जैसे पेड़ को काटा जाता है छेदन योग्य है ऐसे शरीर भी वृक्ष के तरह छेदन योग्य है इस शरीर का छेदन होता है किससे ज्ञान से शरीर ही तो एक प्रकार से वृक्ष के तरह वृक्ष हैं ना और उसे काटने के लिए कहा असंग शस्त्रे न चित्वा न छित्वा ततः पदम तत् परिवारव्यू तो इस शरीर तथा शरीर संबंधी में जो आसक्ति रूप राग है वो तो संग कहलाता है वह इस संसार वृक्ष को बढ़ाने वाला है वो तो संसार को पुष्ट करेगा और असंग है अनासक्ति वैराग्य और वैराग्य रूप जो आशी है शस्त्र हैं उससे अरोविका दृढ़ न असंग शस्त्रे न तो वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र से छिवा इस संसार वृक्ष का छेदन करके फिर आत्मतत्व का अनुसंधान करने के लिए बताया गया है तो इसलिए ये भी छेदन है और उसके छेदन का साधन बताया जाता है असंग शास्त्र वैराग्य से संसार वृक्ष उच्छिन्न हो जाता है फिर ये शरीर कि जो परंपरा है उच्छिन्न हो जाती है समाप्त हो जाती है वैराग्यवान को दृढ़ वैराग्यवान को ज्ञान के लिए अनेक जन्म नहीं लेने पड़ गए जल्दी हो जाता है अनात्म वस्तु के प्रति राग ये जन्मादि निमित्त होता है मुख्य निमित्त और वो नहीं है तो शीघ्र ही ज्ञान होता है वैराग्यवान को और ज्ञान हुआ तो फिर शरीर समाप्त समाप्त का, का मतलब ज्ञान होते ही बाधित हो जाता है फिर उसका शरीर नहीं रहेगा शरीर नहीं रहेगा का मतलब जन्म नहीं होगा दूसरा यह तो प्रारब्ध जब तक है तब तक रहेगा वर्तमान शरीर जिससे ज्ञान हुआ तो इसमें भी छेदन अर्हता है शरीर में और वृक्ष में भी छेदन अर्ता है तो ये छेदन अर्व रूप वृक्ष प्रसिद्ध वृक्ष का गुण शरीर में देख करके श्रुति ने शरीर को भी वृक्ष के तरह वृक्ष कहा है और ये जो वृक्ष के तरह वृक्ष हैं उस एक ही वृक्ष पर ये दोनों पक्षी बैठता है क्योंकि सयूज है ना साथ साथ रहने वाले है तो परिस स्व का अर्थ है उसमें परिस हैं परिस हैं है, आश्रित हैं जीव तो तादात्म्य करके आश्रित रहता है और ईश्वर अपने सखा शरीर रूप वृक्ष में तादात्म्यपन्न जो जीवरूप सखा है उसके नियामक के रूप में साक्षी के रूप में इस शरीर में ही रहता है तो परिसंग तो कहा जाता है वह दृढ़ आसक्ति जिस दृढ़ आसक्ति से दूसरे में जिसके प्रति परिसंग है उसमें यदि सकलता है तो मानता है मैं सकल हूँ और जिसमें परिसंग है उसमें यदि विकलता है तो मान लेता है कि मैं ही विकल हूँ सामने वाले के सुख दुख रोग आदि अपने ही मान लेता है तो मान, माना जाता है कि जिसके सुख दुख आदि से अपने आप को सुखी दुखी अनुभव करता है उसके प्रति परिसंग है यही परिसंग है दृढ़ाशक्ति और ये हैं जीव की शरीर के साथ परिसंग तो जीव का है और उसके नियामक के रूप में जहाँ नियम में बैठा है वहीं पर नियामक भी आता है लेकिन उसका परिसंग नहीं है क्षेत्रीय न्याय से सम परिस स्वजाते में द्विवचन है जैसे रितम पिबंधों में जीव ईश्वर दोनों को भी भोक्ता बताया है लेकिन दोनों ईश्वर तो भोक्ता नहीं है न क्षत्रिय न्याय से द्विवचन है हाँ ऐसे समपरिस्वक्त तो हैं जीव और ईश्वर को भी परिसस्व जाते द्विवचन करके परिसंगकर्ता के रूप में बता दिया गया वो क्षत्रिय न्याय से उसका परिसंग यानी तादात्म्य अभिमान शरीर में नहीं है तो जिसका तादात में अभिमान होगा वो शरीर के शरीर से अलग होता हुआ भी शरीर में जिसका परिसंग होगा वह शरीर के धर्मों को अपने मानेगा और उन शरीर के अनुकूलता प्रतिकूलता सकलता विकलता आदि से अपने आप को ही सकल विकल अनुभव करेगा वो है जीव ऐसा अनुभव करता है और बताया जाएगा ईश्वर तो केवल देखता रहता है देखना ही उसका नियमन है हां दृष्टा है साक्षी है वो नियमन मात्र करेगा हां तो शरीर साधन है इसी शरीर से वेदांत स्वाध्याय करके शरीर से अभिमान रूप अध्यास को मिटाया जा सकता है इसी शरीर से वर्णाश्रम विहित तो अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करके चित्त को शुद्ध किया जाता है इसी शरीर से उपासनादि करके चित्त को विक, विक्षेप से रहित तो समाहित किया जाता है और इसी कार्यक्रम संघात से स्वाध्याय आदि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त तो हुआ जाता है इसलिए इसे धर्म का साधन कहते हैं तो दो प्रकार की प्रवृत्ति इसकी होती है ना कार्यक्रम संघात की एक संसार अभिमुख प्रवृत्ति एक मोक्ष अभिमुख प्रवृत्ति तो मोक्ष अभिमुख प्रवृत्ति करने वाला शरीर साधन है तो इसकी देखभाल कर लें जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए गाड़ी साधन है तो उसकी देखभाल करते हैं हम लोग उसको व्यवस्थित रखते हैं ऐसे ही इसको भी व्यवस्थित रखना है लेकिन परिसवंग नहीं करना है परिसंग करने से गाड़ी में गाड़ी की व्यवस्था तो ठिक करनी है मरम्मत आदि करनी है ठीक ठाक रखना हो, उसको लेकिन कभी चोरी हो जाए कहीं कुछ हो जाए तो फिर आसक्ति यदि हो जाती है तो फिर दुख हो जाता है तो आसक्ति नहीं करनी है ये कहा जा रहा है विवेक के साथ इसकी देखभाल करनी है वो तो ज्ञानी का साधक अवस्था में अनेक जन्म होते हैं अनेक जन्मों की साधना करते करते जो अंतिम जन्म होता है उसमें ज्ञान होता है और ज्ञान होने के बाद जन्म नहीं लेना पड़ता उससे पहले जो ज्ञान के पहले जन्म हुए हो तो ज्ञान के साधन करते करते ज्ञान की साधना करते करते अनेक जन्म बिताता है तब ज्ञान होता है और ज्ञान होने के बाद फिर दूसरा जन्म नहीं होता ये कहा जाता तो समान वृक्षम परिसस्व का अर्थ है एक ही शरीर रूपी वृक्ष के आश्रित यह सुपर्ण है जीव ईश्वर रूपी पक्षी है एक साक्षी बन करके उससे अलग रह करके उसके आश्रित हैं और एक उसके साथ तादाद में करके आश्रित हैं और ये शरीर रूपी वृक्ष का आश्रय क्यों लिया है जीव ने तो जीव के शरीर रूपी आश्रय का निमित्त बताते हैं कि तयो अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ती तय हो सुपर्णयो हो वे जो दो पक्षी हैं उन दोनों पक्षियों को तयो शब्द से लेना और ये निर्धारण में षष्ठी या सप्तमी समझना उन दोनों में से अन्य एक ओ को जीव पिपलम का अर्थ है कर्म फल सुख दुख ये पिपलम शब्द का अर्थ हैं कर्मफल स्वादुअत्ती अति का अर्थ है भुंगते कर्म फलम भूंग इस शरीर का नाम है एक शरीर का लक्षण करते हुए हुए बताया यद भोगायतनम तदेव शरीरम जो भोग का आयतन है का अर्थ है जिस आश्रय में रह करके जीव भोग शब्द का अर्थ है सुख दुख का अनुभव तो जिस आश्रय में रह करके जीव सुख दुख का अनुभव करता है उस आश्रय को कहा जाता है भोगायतन तो कहाँ रह करके जीव को सुख दुख का अनुभव होता है शरीर में इसलिए शरीर है भोगायतन और ये सुख दुख है कर्मफल पुण्य रूपी प्रारब्ध आत्मक कर्म का फल है सुख पापात्मक प्रारब्ध का फल है दुख और इनका अनुभव है भोग पाप के फल का अनुभव पुण्य के फल का अनुभव भोग कहलाता है और यह हो जाए इसलिए तो शरीर धारण करता है जीव कर्मानुभोग गछती जीव ये कह एक शरीर को छोड़ता है दूसरे शरीर को धारण करता है धारण करना है परिसंग करना तो क्यों करता है परिसंग शरीर के साथ शरीर के आश्रित क्यों हुआ है तो कर्मफल भोगने के लिए जीव वो कर्मफल है पिपल और स्वादु का अर्थ है हर्षित होकर के या व्यथित होकर के भोगना ये है स्वादु भोगना जब पुण्य का फलोपभोग करता है तो बड़ा खुशी मनाते हुए हर्ष मनाते हुए वो भोगता है और पाप का फल भोगता है तो व्यथित होता हुआ अनेकों प्रकार की वेदनाओं का अनुभव करता हुआ भोगता है तो इस प्रकार हर्ष विषाद ग्रस्त होकर के पुण्य पापात्मक प्रारब्ध का फलोपभोग करना ये स्वादु अदन करना है पिपल का स्वादु स्वादुअत्ती हर्ष विषाद ग्रस्त होकर के जीव और ईश्वर में से जीव शरीर में रह कर के पिप्पल शब्दित प्रारब्ध का फलोपभोग करता है ये तय और अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति से बताया गया और ईश्वर कहते हैं अनशनन अन्यो अभिचाकसी तो अन्य यानी जीवात अन्य ईश्वर साथ साथ रहने वाले हैं लेकिन यहाँ पर कर्मफल भोग में जीव ईश्वर को सहयोगी नहीं बनाता वो सुदामा बन जाता है गुरु माता ने तो दोनों को भी खाने के लिए चने बांध करके दिए थे ना इनके पास सुदामा के पास लेकिन अकेले ही एक बैठे एक ही पेड़ में दोनों लेकिन एक दूसरी शाखा में एक दूसरी और वहाँ भगवान कृष्ण को दिए भी नहीं अपने खाते रहे इसलिए दरिद्रता भोगनी पड़ी हाँ कृष्ण नियामक है सुदामा जो है भोगता है जीव सुपर्ण इसमें दो सुपर्ण है सुदामा और कृष्ण उसमें कृष्ण है नियामक सुपर्ण और नियमित सुपर्ण है सुदामा उसमें भी हिस्सा दे देते सुदामा जी तो बराबर बराबर हो जाता ना लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऐसा ही श्रुति कहती है ना कि भोक्ता तो जीव ही है और अनशनन अन्यो अभिचा कृष्ण देख रहे हैं सुदामा खूब स्वाद ले ले करके चने खा रहे हैं और भगवान कृष्ण देखते ही जा रहे थे खाली ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं अन्य यानी नियामक पक्षी ईश्वर वो क्या करते हैं तो अनशन यानी बिना भोगे ही बिना खाए ही खाते नहीं हैं कुछ भी अनशन करते हैं तो अनशनन यानी अन अनशनम कुरन अनशन करते हुए यानी अभोक्तृत्व बताया जा रहा है ईश्वर का अभिचाकशीति का अर्थ है पशे केवल देखते रहते हैं यानी साक्षित्व करते रहते हैं जीव की हर एक प्रवृत्ति पर निवृत्ति पर ध्यान रखता है यह नियमन है साक्षी रूप से अवस्थित रहना यही नियमन करना है क्या किया है जीव ने ये जीव तो भूल जाता है लेकिन ईश्वर ध्यान में रखता है और समय पर जब तक ज्ञान नहीं होता है यदि मुक्त नहीं होता है तो कर्म का फलोपभोग कालांतर में कितना भी समय व्यतीत हो जा कराते हैं इसलिए इसी श्रुति को आधार बना करके अनश्न अन्यो अभिचाकशीति को पुष्पदंताचार्य जी लिखते हैं क्रतौसूक्ते जागृत तमसी फलदाने क्रतुमता को कर्म प्रध्वस्तम फलती पुरुषाराधनम ऋते तो वो जो है जीव तो कर्म कर लेता है कुछ दिन याद रखता है बाद में भूल जाता है कल ही स्वाध्याय संपन्न होते ही मन में पहला पहला क्या विचार आया याद है पूर्ण के बाद में गेट के बाहर निकलते समय क्या सोचा था वो भी तो एक मानस कर्म है वो याद है क्या तो कल का भी याद नहीं रहता लेकिन ईश्वर आपके कई जन्मों का एक ईश्वर के कंप्यूटर में फाइल खुली हुई है आपकी और उस फाइल में सारा हिसाब किताब आपके मानस कर्मों का इंद्रिय कर्मों का शरीर कर्म का अनेकों जन्मों का पूरे जन्मों का उनमें से कितने भोगे हैं कितने भोगने बाकी हैं और किस कितने जोड़ते जा रहे हैं वो सब डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट अच्छी बना लेता है मैं हर एक चीज की एक आकी कृतो सुखते जागृत त्व असी पुष्प जी शिव जी को कह रहे हैं कि त्वम जागृत असी आप जागते रहते हो यानी जगना होता है देखते रहना क्या देखते रहते हो क्रतव सुप्ते, यानी जीव ने कर्म किया और भूल गया हो समाप्त तो हो गया कर्म जीव का तो स्थूल कर्म लेकिन उसका अपूर्व रूप ध्यान हमेशा बना रहता है उसके बुद्धि में लेकिन वो भूल जाता है और आप ध्यान में रखता है उस कर्म को ध्यान में रखना ही जगना है और समय पर फिर वो ये करता है नहीं तो किसी जन्म में कोई कर्म फल देगा श्रुति कहती है आज आप कर्म कर लो फिर शरीर छूटने पर मोक्ष में स्वर्ग मिलेगा लेकिन यदि बीच में प्रतिभू ये न बने ईश्वर हमें न लें यहाँ श्रुति ठीक कह रही है आप कर्म करोगे तो उसका फल जरूर आपको मिलेगा कालांतर में ऐसा विश्वास ये भगवान देते हैं दिलाते हैं कि ये जिम्मेदारी मेरी है फल भुगाने की शास्त्र के अनुसार करो और फिर उसको याद रखते क्योंकि जिम्मेदारी ली है ना? वो तो भूल गया ईश्वर पर विश्वास रख करके कर। खाली बीच में ईश्वर न है तो श्रुति के कहने मात्र से कोई करने वाला नहीं है ईश्वर हमें लेता है। तो ये है अभिचाकशित यानी देखते रहना कि किस जीव ने कौन सा कर्म किया है इसका फल भोगा कि नहीं भोगा ये सब याद रखना ये है अभिचा कशिती का अर्थ देखते रहते हैं ईश्वर ये तो नियामकत्व है नहीं लेकिन अपने उनको उनका चेतन स्वरूप है ना ज्ञान स्वरूप है तो उसके स्वरूप से याद रहता ही है उनको जैसे सूर्य किसी को भी जगाता नहीं है ऐसे पकड़ करके उठाता नहीं है लेकिन जैसे सूर्योदय होता है तो सारी प्रकृति प्रकृतिस्थ प्राणी पक्षी हो पशु हो मनुष्य हो उड़ जाते हैं अपने अपने कार्य में लग जाते हैं वो खाली अपनी उपस्थिति मात्र से सूर्य इन सब प्राणियों को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने की प्रेरणा दे रहा है। केवल प्रकाश रूप से उपस्थित होने मात्र से ऐसे भगवान का जो साक्ष स्वरूपभूत ज्ञान है यही साक्षीपना है और उसी साक्षीपने से उपस्थिति मात्र से ये जीव सब प्रकृति अपना अपना कार्य कर लेती है ऐसा हो जाता है तो अनशन अन्यो अभिचाकती तो अन्य यानी ईश्वर जीवात अन्य ईश्वर है अनष्टन यानि अभुजानस बिना भोग करते हुए क्या करते हैं अभिचा कशी साक्षी बनकर के देखते रहता है कि क्या किया है और क्या इसका फल कैसा भुगवाना है और एक अभिप्राय ईश्वर का देखते समय ये भी होता है कि देखो ये मेरा साथी है मेरा स्वरूप ही है लेकिन परांच खानी तस्मात्ंग पश्य न अंतरात्मन वो तो होकर के स्वभावतः बहिर्मुख इंद्रियों के ही आश्रित होकर के अनात्मा को ही देख रहा है पराख है अनात्मा बाह्य वस्तुएं न अंतरात्मन अंतरात्मा मैं हूँ साक्षी उसे नहीं देखता लेकिन उस कोटि में आ जाए कच्चित धीरा में जिसका मैं साथ निभा रहा हूँ अनेकों जन्मों से वह धीर बन जाए और धीर होकर के विवेकी होकर के आवृत्त चक्षु बन जाए अनेशम शम्दमादि से संपन्न हो जाए और मुमुक्षा से संपन्न होकर के वेदांत शास्त्र के अनुसार मेरा दर्शन कर लें तो मैं इसे मुक्त करूं कशि धीरो प्रत्यगात्मान अक्षत प्रत्यगात्मा ही तो साक्षी है ईश्वर है अंतर्यामी है और उसे आवृत्त चक्षु होकर के मैं के रूप में अनुभव करें तो मैं उसे अपने आप में मिला दूं, मेरा स्वरूप प्रदान कर दूँ इस अभिप्राय से ईश्वर देखता रहता है जीव के ओर देखो श्रुति भी कहती है अमृतस्य पुत्र, अविनाशी परमात्मा के ही अंश हो लेकिन जन्म की मृत्यु की अनुभूति कर रहा मैं अविनाशी हूँ मेरे तरह ये भी अविनाशी ही है मैं ही हूँ आनंद राशि हूँ लेकिन थोड़े से सुख के लिए कितना कष्ट कर रहा ये सब देख रहा है भगवान लेकिन भगवान के देखने मात्र से कुछ नहीं होता पिता कितना भी चाहें कि पुत्र हमारी जो फैक्ट्री है उसे देखें हमारे कार्य को देखें लेकिन उसकी रुचि ना हो उसकी रुचि की और हो तो पिता के कहने से कुछ नहीं होता स्वयं की रुचि होनी चाहिए क्योंकि प्रकृति में यात्री भूतानी निग्रह किम करीश्य तो ईश्वर को भी हाथ रखने पड़ता है कि मैं तो चाहता हूं कि वह इस मेरे जैसा ही बन जाए मैं ही हो जाऊं मैं ही बन जाए वो सामने वाला भी लेकिन उसकी इच्छा होनी चाहिए ना उसको भिकारी बनने में ही इच्छा है तो फिर वो तो वही करना पड़ता है ईश्वर को लेकिन अभिचाकसी उनका एक अभिप्राय यह है कि वो मेरे तरफ देखें तो सम्राट बन जा नियंता बन जा नियमनर न रहें नियामक हो जा तो अनशनन अन्यो अभिचाकसी तो तयोर अन्य विप्लम स्वादुवत्ती अनश्नन अन्यो अभिचाकसी इस प्रकार ये जो मूल मंत्र हैं इसकी चर्चा सम्पन्न होती हैं भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं